नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं विशेष मुलाकात में हम खास आपके लिए किसी विशेष व्यक्ति से बात कराते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ है दो विशेष मेहमान जो डॉक्टर मेघना कौड़े जी महाराष्ट्र पुना से पधारे हुए हैं और उनके साथ आ, पुणा से ही है आ, बीके विद्या गोखले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अच्छी तरह से जानते हैं और स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारे जीवन में काम करता है उसके सारे रहस्यों को हम सभी के बीच में रखने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से डॉक्टर मेघना जी का और बी विद्या जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में थैंक यू थैंक यू तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और बहुत कुछ नई बातें आज हमको सुनने को मिलेगा तो सबसे पहले विज्ञान यानि डॉक्टर मेघना जी से शुरू करेंगे कि वो डायबिटीज़ पर खास काम कर चुके हैं और बहुत सारी डायबिटीज़ पेशेंट्स को ठीक करने में उनका पूरा समय बीता हुआ है तो आइए डायबिटीज़ क्या है और कैसे उस समय हमको क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है उसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे देखो आज डायबिटीज़ जो है वो भारत में खास करके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जैसे कहते हैं कि भारत राजधानी होने वाली है डायबिटीज़ की <laughs> तो इसलिए इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी लगा मुझे क्योंकि इसकी तकलीफ़ें भी है और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी है तो उससे बचने के लिए कॉम्प्लिकेशन्स में पेशेंट का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है फिर इसमें बहुत सारे सिस्टम फेलियर होने के कारण बहुत गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं इसके तो इसीलिए मुझे आवश्यक लगा कि इसके बारे में कुछ पेशेंट के लिए जानकारी देना जरूरी है उनका कुछ परिवर्तन उनके लाइफस्टाइल में करना भी जरूरी है डायबिटीज़ में जैसे कि आपके यहाँ कॉम्प्लिकेशन बहुत आता है किस तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है क्या होता है? देखो इसमें एक बात तो ये है कि डायबिटीज़ माने ब्लड में शुगर बढ़ जाना रक्त में शुगर की मात्रा जो है वो सामान्य प्रमाण से ज़्यादा बढ़ जाना इसमें हम रेंज लेते हैं सत्तर से एक तक ये जो रेंज है शुगर की इससे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो डायबिटीज़ के पैरामीटर में आ जाता है। पैरामीटर में आ जाता है तो ये शुगर बढ़ने से खून में जैसे हम देखते हैं कि कटोरी में आप चीनी का पानी रखो कुछ दिन तक तो वो चीनी जो है जमा हो जाती है ऊपर वो कटोरी के साइड में वैसे ही हमारे शरीर की जो रक्त नलिकाएँ हैं छोटी भी है मोटी भी है उनमें ये शुगर जम जाती है जब ज़्यादा लंबा काल तक वो शुगर बढ़ने की जो प्रोसेस है उसकी वजह से और फिर उसमें वो नलिकाएं फट जाना नहीं। नहीं। उनमें फिर कोलेस्ट्रॉल मिक्स होने से उसमें ब्लॉकेजेस आ जाना तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है डायबिटीज़ की शुरुआत होते ही बहुत सारी और बीमारियां भी उसमें आ जाना शुरू हो हाँ जाता है। उसका भी एक है कि कुछ दिन तक उसका पता भी नहीं चलता है पेशेंट को कि कुछ है हमको जब कोई सिम्टम्स आने लगते हैं या फिर आ, आ, माताओं में जो मेनोपॉज के बाद में कुछ चेंजेस आने लगते हैं उस समय ये बीमारी होने का डर रहता है तो उसके लिए सिम्टम्स आने के बाद में फिर टेस्ट करते हैं तो जिनकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की उन्होंने अगर ये समझना है कि इस उम्र के बाद में मुझे टेस्टिंग करके अपने को सेफ रखना है कि मुझे है नहीं है या हो सकता है तो इसके लिए जागरूकता रखना वो अच्छी बात है और कॉम्प्लीकेशंस जो होते हैं वो हार्ट की ब्लॉकेजेस हो सकती है ब्रेन में हिमरेजेस हो सकती है किडनी फेलियर हो सकती है आँखों के पर्दे पर जो छोटी छोटी नशें हैं उसमें प्रॉब्लम्स आके आँखों में दिखना कम हो जाना अंधापन आना ये हो सकता है तो ये जो मेजर प्रॉब्लम है इसके लिए बचना बहुत जरूरी है तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत आवश्यक लगता है इसी के लिए जागरूकता थोड़ी पेशेंट्स में कराना ठीक लगता है अच्छा मान लीजिए एक व्यक्ति को डायबिटीज हो गया ये अपने को मालूम पड़ गया तो उन्हें फिर क्या करना चाहिए उनके लाइफस्टाइल में या किस तरह से वो अपना आ, अपने आप को डायबिटीज ना आए या बढ़े नहीं उसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए दो मेन वजह हम बताते हैं कि आ, मीठा खाना या फिर जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है कि सबका जो हम जो भी खाते हैं उसका ग्लूकोज में रूपांतरण होता है हुँ, हुँ. तो खाने पर कंट्रोल करना मीठी चीज़ें नहीं खाना जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है वो एक है डाइट का और फिर जो हम खाते हैं उसका जो ग्लूकोज अपने शरीर के कार्य के लिए लगता है तो मसल्स ज़्यादा करके ग्लूकोज यूज़ करते हैं तो मसल में ताकत आने के लिए ग्लूकोज ज़्यादा खर्च होती है तो जितना हम एक्सरसाइज करेंगे मसल्स को यूज़ करेंगे ज़्यादा तो वो ग्लूकोज़ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर रक्त की जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो जाएगी तो इसके लिए एक्सरसाइज का भी हम महत्व इसमें बता सकते हैं बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर मेघना जी आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं और खास विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को अगर आप सुन रहे हैं तो इसमें डॉक्टर मेघना जी ने बहुत अच्छी बात हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स या डायबिटीज के जो मरीज़ हैं उनके लिए बता रहे हैं कि कॉम्प्लीकेशन हो सकता है अगर आप लाइफ में अगर बदलाव नहीं करते हैं तो आपको अगर पता चल जाता है कि इस तरह की बातें है या डायबिटीज़ हो रहा है तो उसको कम करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज करना है और साथ में डाइट खाना इनका कैसे होना चाहिए खाना इनका जो है वो थोड़ा थोड़ा खाना ज़्यादा टाइम पर माने अच्छा। दिन में समझो हम तीन बार अच्छा खाना खाते हैं सुबह का नाश्ता अच्छा करते हैं दोपहर में लंच करते हैं और रात को डिनर लेकिन ये तीनों करके भी बीच बीच में जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ आ, डाइट लेना है और खाने पर भी जो है थोड़ा कंट्रोल करके जो अभी आप खा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम खाएँ यानी तीनों टाइम जितना आप खाते हैं उसका हिस्सा करके आप तीन के बजाय नौ नौ बार नौ बार तो नौ तो बार खाइए नहीं नहीं तो छह इनको खाना चाहिए जी, जी, जी। फिर एज के ऊपर भी डिपेंड, डिपेंड करता है कि कितनी कैलोरी वेट के ऊपर भी कि कितनी कैलोरी हर एक को जरूरत है।, जरूरत है वो तो डायटिशियन भी बताते हैं हम भी अपना कैलोरी चार्ट रख सकते हैं की इसमें से इतनी कैलोरीज मिलती है उस अनुसार अपना खाना प्रॉपरली मना उनको खाने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है हाँ। जनरली जो हम खाना खाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और फिर उसको डिवाइड कर लें पूरा एक साथ ना खाकर दो पार्ट में खाएँ तो और उसके साथ में एक्सरसाइज करें सुबह शाम दो तो इससे क्या होगा कंट्रोल हो जाएगा प्रिवेंशन हो जाएगा एक डाइट के बारे में भी मैं बोलना चाहती जी जी कि डाइट जो है हमारा इंडियन डाइट वैसे भी परिपूर्ण है इसमें कोई अलग से डाइट करने की ज़रूरत नहीं है नहीं। सिर्फ जो चीज़ें उनको ज़्यादा खा सकते हैं कि जिसमें से ज़्यादा शुगर बढ़ने का डर नहीं है ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाना है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें हैं कि जिससे शुगर एकदम बढ़ जाती है तो वो लिमिट में खाना है तो समझो हमारी थाली है गोल थाली रहती है इसमें हम चार पार्ट करें पाओ पाओ के जी, चार जी, पार्ट करें तो इसमें एक जो पार्ट है पाव हिस्सा जो है इसमें आप कार्बोहाइड्रेट को रखिए माने चावल दाल चपाती ये, ये रख सकते हैं है, ये एक सेक्शन एक भाग एक हो गया इसका गया। फिर आधा जो है इसमें सारे आप सैलड और फ्रूट्स रख दो जी, जी, और फिर जो नॉनवेज खाते हैं हम तो कहते हैं नहीं है नॉन वेज खाना पर जो खाते हैं वो रहा हुआ पाओ पार्ट में खाए लेकिन इनको सैलड्स हरी सब्जियाँ जितनी भी हरी सब्जियाँ मिलती है हमारे यहाँ वो सब तरह की हरी सब्जियाँ खा सकते हैं आधा पार्ट उसका बना लेना है हुँ, हुँ, तो ऐसे जो लंच और डिनर है ये ऐसी तरह से उनको रखना चाहिए, चाहिए। हुँ, हुँ। चार भाग में जो है एक में आपने सब्जी बताया हरी सब्जी हरी सब्जी सैलड में सलाड और तीसरे में आपने बताया कि चावल और दाल ये आपको होना चाहिए रोटी और फिर अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो अलग से हाँ। एक पार्ट हो गया तो ये जो इस तरह का चार जो और इन सभी के साथ साथ आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं जो हरी सब्जियां ज़्यादा खाएँगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर मेघना जी से हो रही हैं और जो डायबिटीज़ पेशेंट है आप भी अगर ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में तो हम आगे हमारे डॉक्टर से मिलकर आपको मैसेज कर देंगे या फिर शो के दरमियान आपको बातें बता सकते हैं तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर हम सुनेंगे विद्या जी को जी हाँ विद्या गोखले जी हमारे साथ हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं और डायबिटीज़ पेशेंट को किस तरह से स्पिरिचुअलिटी काम करती है यानी उनको कैसे मदद करती है यानी एक मरीज को जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके जो कॉम्प्लेक्स हैं या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उनके जीवन में आता है तो उस समय उनको बहुत जो भी चीज़ें उनके जीवन में आ रहा है तो उससे सीधा ही आ, कैसे हम अपने आप को मैंटली फिट कर सकते हैं अपने आप को जागरूक रख सकते हैं उसके बारे में हम सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार सोलह श्रृंगार में जीवन भरा इतने ही रंग आता जाता भरता है मांग रवि रेणी सजाए है नाग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 स्वागत करे वन देवी सोला श्रृंगार किए पर्वतों में जीवन भरा जामुन खजूर कहीं जंगल जले भी करूंद कही हम आड़ू जामुन खजूर कहीं जंगल जलेबी करूंद कहीं, कोई बनाहार कोई नथुनी गाता कोई बनाहार कोई नथुनी गाता अंगूरों की मिखिला बनी उड़बेली पल पों तले बाकी के लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए अरबतों में जीवन भरा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 सम के मेले लिए धातो जलाए दिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए अर्बतों में जीवन भरा कितने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी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 बी विद्या जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ बात करके और मुझे लगता है कि आप भी बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे होंगे क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हम सुन रहे हैं और एक अच्छे अनुभवी व्यक्तियों से सुन रहे हैं जिन्होंने काम किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विद्या जी से पूछना चाहूँगा कि अध्यात्म इसमें क्या कर सकता है क्योंकि कोई पेशेंट अगर बीमार है डायबिटीज से परेशान है उसमें आप अध्यात्मिकता को ले जाएंगे तो बेचारा और भी घबरा नहीं जाएगा सबसे पहले तो नमस्कार जैसे अभी हमने सुना डायबिटीज़ क्या होता है और डायबिटीज़ के लिए क्या क्या करना है जी जी तो सबसे पहले बात यह है कि हम जानते हैं डायबिटीज जब होता है तब हमने क्या क्या खाना है हमें एक्सरसाइज करनी है मेडिसिन लेना है ये पता होता है लेकिन वो पता होना और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में करना मतलब वो जो जो हमें पता है वो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए तो इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी मदद करती है आध्यात्मिकता हमें मदद करती है तो कई बार सबसे पहले मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई बार ये सोचा जाता है कि आध्यात्मिकता माना कुछ अलग है लेकिन वो बात नहीं है हम जो ओरिजिनल हमारा स्वरूप है हम जो है उसको समझना तो उसको हम समझ लेते हैं तो जो करना है हमें और अच्छी तरह से कर सकते हैं जैसे कहा जाए कि समझो आपके पास मोबाइल है उदाहरण देती हूँ मोबाइल है सिर्फ मोबाइल है काम नहीं चलेगा उसमें आपको रिचार्ज करना पड़ेगा तभी वो मोबाइल चलेगा, चलेगा हर दिन उसको चार्जिंग देनी पड़ेगी वैसे ये जो हमारा शरीर है तो इसमें ये शरीर कैसे चलता है तो इसमें कोई शक्ति है जिसको ही हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं या इसको ही और आध्यात्मिक भाषा में हम कहते हैं आत्मा सोल तो वो चलाती है शरीर को अगर हम इस बात को समझ लेते हैं और फिर कैसे चलाती है वो भी समझ लेते हैं तो वो जो डर है वो निकल जाएगा क्योंकि जैसे ही किसी भी व्यक्ति को समझो पता चल जाता है कि मुझे डायबिटीज़ हुआ है तो सबसे पहले मन में एक फियर आ जाता है डर आ जाता है कि अभी क्या क्या होगा मुझे किन किन बातों को सामना करना पड़ेगा फिर सुना जाता सुनाया हुआ होता है कि डायबिटीज़ के कारण जैसे हमने सुना अभी क्या क्या की आँख के ऊपर असर आता है अपने बॉडी के अलग अलग जो अवयव है इसके ऊपर भी असर आता अच्छा है।, है तो फिर वो डर काम करने लगता है तो सबसे पहले हम अपने आप को समझें कि इसमें डरने की बात नहीं है यानी जब पता चल जाता है कि डायबिटीज़ हो गया है तो लोग घबरा भी जाते हैं कि आप पता नहीं क्या होगा क्या क्या चीज़ें मेरे साथ होने वाला है अचानक सा कुछ भी हो सकता है हो तो सकता ये इससे बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती है और डर भी लगने लगता है और क्या है डर ये नेगेटिव एनर्जी है हाँ। तो जैसे वो निगेटिव एनर्जी काम करने लगेगी जी। तो डायबिटीज़ होने के बाद और उमंग उत्साह से अपने लाइफ में एक्सरसाइज करना शुरू करना टाइम पे अपने आप को खाना देना ये करने के लिए हमें अलर्टनेस चाहिए टाइम आ, डिसाइड करके कि मुझे इस इस टाइम पे ये ये करना है ये वही कर सकता है जो लाइटली ले चलो कोई हाँ, बात नहीं हो गया गया, गया होगा डर गया हाँ, होगा वो तो तो हर चीज़ नहीं तो तो कर फिर वो हेवी हो जाएगा, हो जाएगा जड़ हो जाए उसको लगेगा कि अभी उसी में उसका जो निगेटिव एनर्जी के साथ उसका जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा तो सबसे पहले समझो कोई अपनी गाड़ी है गाड़ी का पंक्चर हो गई तो वो ड्राइवर डर तो नहीं जाता है नहीं। उसका काम क्या होता है डरने के बजाय सबसे पहले जाकर उसको पंक्चर को निकाल दो तो गाड़ी अच्छी तरह से चल जाएगी वैसे शरीर को कुछ हुआ है ठीक है पर ये ऐसा तो नहीं हुआ है कि जिससे मौत आ जाएगी ये कितनी अच्छी पॉजिटिव बात है तो सिर्फ बात है कि मुझे मैं आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति इस शरीर को चला रही हूँ शरीर को कुछ थोड़ा कुछ हुआ है बॉडी को तो मैं उसको ठीक कर दूँ डॉक्टर हेल्प करने के लिए है और उन्होंने बताया भी है क्या क्या करना है तो मैं क्या करना है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस या कंसंट्रेट या एकाग्रता से हुँ, हुँ। उसके ऊपर काम करूँ तो सब कुछ ठीक सब हो जाएगा ठीक। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है इस प्रकार से हम इस बात को ले लेते हैं तो हम और अच्छी तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं यानी आप कहने का भाव ये है कि हम घबराने के बजाय जैसे कि आपने मोबाइल का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक मोबाइल है जैसे बॉडी की तरह और उसको आप चार्ज करते मोबाइल को रोज़ चार्ज करते यानी बैटरी पे बैटरी को आप जो है चार्ज करते हैं तो उसी तरह हम अपने आप को भी आ, सशक्त समझे आध्यात्मिक शक्ति समझे और अपने आप के ऊपर अटेंशन ज़्यादा दें और जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हम अटेंशन दें तो हो सकता है और, और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जैसे इस शरीर को जो च, ये शरीर काम कर रहा है जिस शक्ति द्वारा आध्यात्मिक शक्ति आत्मा द्वारा आत्मा जितनी स्ट्रांग होगी पावरफुल होगी शक्तिशाली होगी उसके वाइब्रेशंस उसकी एनर्जी शरीर को मिलती है और फिर शरीर अच्छी तरह से काम करता है अगर आत्मा ही हैवी हो गई उसमें ही डर है निगेटिव संकल्प है तो फिर उसका वाइब्रेशन शरीर को मिलेगा और वो जो तकलीफ़ें हैं वो और बढ़ती जाएंगी तो इस बात का बहुत और इसमें विशेष हमारा जो राजयोगा मेडिटेशन है वो शक्तिशाली बनने के लिए बहुत काम मदद देता है मदद करता है मदद करता है तो ये जो आपने कहा कि आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो क्या इसके लिए हमें डायरेक्टली राजयोगा मना कैसे हम लोग करें कैसे प्रैक्टिस करें अभी इसमें तो थोड़ा डिटेल ज्ञान है हाँ, लेकिन अगर अभी शॉर्ट में कहा जाए हाँ, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अपने आपके अपने आप अप, हमारी जो आँखें हैं हाँ, उसके सामने एक सुंदर विजन ला सकते हैं जी हाँ इस शरीर में जहाँ हमारी भ्रुकुटी है दो भू के बीच में मैं आध्यात्मिक शक्ति निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ हाँ और इस शक्ति का जो सोर्स है इस इसमें जो शक्ति आ रही है पीसफुलनेस आ रहा है शांति आ रही है वो परमात्मा वो हम विजन में देखें कि ऊपर है और उसकी छत्रछाया, उसके, उसके वाइब्रेशंस के नीचे मैं बैठी हूँ और उसकी सारी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, और हमारे शरीर में पेट में जहाँ इंसुलिन तैयार होता है वहाँ परमात्मा की किरणें पड़ रही है हम देखें अपने आप को कि वो किरणें पड़ रही है और वो ऑर्गन जो है वो हील होता जा रहा है और इस तरह से वहाँ इंसुलिन भी अच्छी तरह से तैयार हो रहा है फिर वो सारे शरीर में ब्लड के थ्रू फैल रहा है और मैं आत्मा सुदृढ़ सशक्त होती जा रही हूँ और मेरे सारे शरीर के प्रॉब्लम्स कुछ है ही नहीं बस अभी मैं परमात्मा के नीचे उसकी छत्र छाया के नीचे बैठी हूँ निश्चिंत हूँ खुश हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त अगर सुन रहे हैं तो इस तरह का प्रैक्टिस आप जरूर कर सकते हैं सवेरे या शाम को एक पाँच दस मिनट का आप टाइम दें अपने आप को क्योंकि जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे अपने आप को भी चार्ज कर सकते हैं पाँच मिनट बैठ जैसे कि अभी विद्या गोखले जी ने बताया कि आप अपने आप को विजुअलाइजेशन दे सकते हैं एक सुंदर दृश्य बनाकर जहाँ पर आप अपनी अंतरिक्ष शक्तियों को इम्प्रूव कर सकते हैं और परमात्मा थे शक्तियाँ लेकर उस छत्र के अंदर बैठकर अपने पूरे शरीर को हील कर रहे हैं ऐसा आप फील कर सकते हैं और खास डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो तो वो अपने पेट के ऊपर ज़्यादा जोर दें और वहाँ पर परमात्मा की शक्तियाँ आ रही हैं और सारा जो इंसुलिन बनना बंद हो गया था तो वो बन रहा है ऐसे फील करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फील होगा और ये प्रैक्टिस मुझे लगता है कि दस या पंद्रह दिन भी आप करेंगे तो फर्स्ट टाइम का एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास आएगा फिर आपको मजबूती आएगी और फिर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ही अच्छी तरह से आप डाइट और अध्यात्मा को मिलाकर अगर काम करते हैं तो बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी हो सकता है और बहुत ही अच्छा लग सकता है आपको और इसमें एक बात जोड़ना जी, जी। चाहेंगे जैसे राजयोग का आपको बताया तो उसमें राजयोग का ही एक पार्ट है जो हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। नहीं। मेरा खुद का रिस्पेक्ट जिसको अहंकार नहीं कहा जाता लेकिन अपना रिस्पेक्ट जिसको हम स्परिचुअल लैंग्वेज में समान कहते हैं तो अगर हम अपने आप को वो संकल्प दें कि मैं विजयी हूँ या मैं सक्सेसफुल हूँ सफलता सफलता मेरा अधिकार है इस तरह से हम अपने आप को संकल्प देते हैं तो इस संकल्प द्वारा भी क्योंकि जैसे ही आपको पता चल जाता है कि डायबिटीज़ है फिर डॉक्टर बताते कि ये ये चीज़ें खानी हैं हर रोज़ ये एक्सरसाइज करनी है तो फिर पहले संकल्प आएगा अगर हम वो व्यक्ति ऐसे सोचेगा पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं दिन भर मेरी दिनचर्या तो ऐसी होती है मैं कर पाऊंगा या नहीं मुझे ध्यान में रहेगा या नहीं ये हम खुद को ऐसे ही संकल्प दे रहे तो वो नहीं हो करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है मुश्किल आ जाती है लेकिन हम अपने आप को पक्का कर दे कि मैं विजयी हूँ तो मैं करूँगा ही या मैं करूँगी ही तो मैंने ये ये इसी समय ये ये खाना ये एक्सरसाइज करना तय किया है तो मैं विजयी हूँ तो मैं करूँगा अपने आप को दिन में कम से कम सात आठ बार ये संकल्प दे कि मैं विजय हूँ हम लोगों ने पुणे में ये जो डायबिटीज़ का प्रोग्राम है वो अलग अलग जगह किया हॉस्पिटल्स में तो बहुतों ने हमें ये फीडबैक दिया कि हमें इस संकल्प लेने से कि मैं विजयी हूँ सक्सेसफुल हूँ इसके कारण हमें अपने आप पर कंट्रोल लाना या कंसिस्टेंसी से दृढ़ता से ये हर रोज़ करना ये बहुत इजी हो गया तो आप भी सब ट्राई करके देख सकते हैं <laughs> जरूर करेंगे हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो नेचुरली आपको बहुत सारी बातें जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनने को मिल रहा है और जो नई बातें आपको लग रही है जो अच्छी लग रही हैं और अच्छी लगी भी नहीं तो भी आपको प्रैक्टिस करना है अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसका अनुभव आपके पास आएगा इसलिए कई बार होता है कि कुछ नई चीज़ें सुनने से हम अनकम्फर्ट फील करते हैं लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं और रिजल्ट देखने के बाद आप अपने ही आप से खुद ही खुद करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही फास्ट आप रिकवर अपने आप को कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी बात विद्या जी ने बताया कि सुमान जिसका शब्द उन्होंने बताया कि आप एक संकल्प ले मैं एक विजयी आत्मा हूँ मैं एक विजयी व्यक्ति हूँ तो इस तरह का जो संकल्प पॉजिटिव थाट्स जो है वो बहुत काम करते हैं हमारे लाइफ में कितने भी बड़े लोगों की बातें अगर आपका अगर आपके जहन में हो तो जिन जिन बड़े लोगों की हम सुनते हैं तो उनका एक ही बहुत बड़ा जो सोर्स था वह पॉजिटिव रहते थे वह हर बात के लिए पॉजिटिव रहते थे वह सोचते थे कि नहीं हो सकता है कुछ भी हो सकता है मना वो पॉजिटिव बहुत थे इसलिए उन्होंने वो चीज़ें जो हैं हमें जो करने में असंभव लग रहा है उनके लिए संभव हो गया तो वो चीज़ें हमारी जीवन में हो सकता है और और भी बहुत सारी बातें हम बहुत ही अच्छी तरह से आगे करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो कदमो में हो चांद सितारे जुनून के हो दिल में अंगारे कदमों में हो चांद सितारे जुनून के हो दिल में अंगारे नाम मुम किन को पार दठोकर नाम मुम किन को पार दठोकर फूटेंगे खुशयोग नथिंग इज इंपॉसिबल is impossible everything is possible is duniya mein kab aana aur is duniya ko chhod ke kab jana shayad wo to hamare haath mein nahi yani ki janam aur mrityu bhale hi hamare haath mein na ho lekin in dono ke beech mein kaise jeena wo to hamare haath mein hai aur hum hi use decide karenge nothing is impossible Everything is possible nothing is impossible everything is possible Kiran ke andar hi hoti hai ka ही शक्ति तेरे मन में भरी हिरण के अंदर ही होती है कस्तूरी वैसे ही शक्ति तेरे मन में भरी खुद को बुलंद करने का फैशन जगह खाबों को ना अपने बल को में दबा लेंगे जीवन के नजारे उस दिल है जो हौसला हौसलहारे लेंगे जीवन के नजारे उस दिल है जो हौसला हौसलहार ना मुमकिन तो मार कर ना मुमकिन तो मार कर Nothing is impossible everything is possible nothing is impossible. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से विज्ञान और अध्यात्म का अनुभव कर रहे हैं एक तरफ डॉक्टर मैगना जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अध्यात्म शक्ति को लेकर विद्या जी हमारे साथ बैठे हुए हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि आप भी इसी फीलिंग में रहें अध्यात्म और विज्ञान का जब समन्वय हो जाएगा मेल हो जाएगा तो दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे और सभी लोग सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं तो चलिए उसका एक छोटा सा प्रयास हम इस शो के माध्यम से कर रहे हैं तो फिर से मैं डॉक्टर मेघना जी से जुड़ना चाहूँगा आप सभी को और मैं चाहूँगा कि आप एक अनुभव बताइए क्योंकि काफ़ी डायबिटीज़ कैंप आपने किया है कैंपेन किया है जहाँ पर डायबिटीज पेशेंट्स के साथ आपने काम किया है तो किसी एक व्यक्ति का जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था और वो आपके पास आया हो तो उसके उसको कैसे रिजल्ट मिले उसका एक्सपीरियंस हम सुनना चाहेंगे आपसे एक्सपीरियंस तो मैं उनका बता ही दूँगी जी जी जी लेकिन पहले जो थोड़ा सा इसमें भी मुझे कहना है कि हमने सुना कि राजयोग मेडिटेशन इसमें काम करता है क्योंकि मन की ताकत बढ़ जाती है आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है लेकिन शरीर एक ऐसा वंडरफुल मशीन है जी जी जी कि सबके शरीर ही है ना सब शरीर में वही पार्ट्स है आँख नाक कान डाइजेस्टिव सिस्टम सभी सभी सभी, सभी का एक जैसा ही है जी? लेकिन किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है तो इसमें एक हमारी लाइफस्टाइल जो है वो भी काम करती है कि क्यों हुआ मुझे क्यों होता है कि मैं अगर बैठी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ बैठ के ही खा रहा हूँ कुछ काम नहीं कर रहा हूँ जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा हूँ ये एक बात हुई फिर आजकल टेंशंस इतने बढ़ गए हैं कि चारों ओर वातावरण वैसे ही है तो तुरंत किसी भी चीज़ का अगर टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो तुरंत ब्लड शुगर जो है एकदम शूट हो जाती है तो वो एक वजह है इसके लिए तो ये जो राजयोग कि मेडिटेशन uh, का जो uh, विद्या जी ने बताया है तो वो उसके ऊपर काम करता है कि उसमें हमारा कंट्रोल आ जाता है और जो हमें तनाव आता है वो तनाव आने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है तो फिर उसकी ब्लड शुगर का जो बढ़ना है वो कंट्रोल में आ जाता है दूसरा है एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगी मेथोड तो बता। क्योंकि एक्सरसाइज के लिए मनुष्य बहुत आलसी बनता है कभी <laughs> कभी और कुछ एज होने के बाद तो बड़ा मुश्किल लगता है शुरुआत हाँ से एज होने के बाद फिर जिसको आदत ही नहीं है कुछ करने की हाँ। उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल, मुश्किल हो जाता है लेकिन इसे घबराए नहीं हाँ। एक पॉजिटिव अपने को संकल्प जैसे देना है कि नहीं ये मुझे करना ही है हाँ। तो फिर देखेंगे कि आप में अंदर से वो ताकत आ जाएगी और करना क्या है एकदम तो चार मील आपको दौड़ी नहीं लगानी है या एकदम पाँच किलोमीटर चलना ये नहीं है आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो दस मिनट चलो पहले फिर अपना स्पीड भी बढ़ाओ फिर और थोड़ा बढ़ाओ ऐसे करके रोज़ आपको आधा से पौना घंटा या एक घंटा तक चलना ही है जो चलेगा वो चलेगा वो जो रुक गया वो रुक जा गया बहुत ही अच्छी बात आप दी विद्या जी बहुत ही अच्छी बात मेघना जी आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं ज़रूर आप चलने का जो प्रैक्टिस है वो जरूर कीजिए क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर लोगों से जब हम लोग मिलते हैं तो काफ़ी यही बात आती है कि आप एक आधा घंटा या पौना घंटा जो है रोज़ सवेरे या शाम को ज़रूर चलिए इससे आपका जो है बहुत कुछ शारीरिक जो बीमारियाँ ख़त्म हो जाए चलने से हमारे शरीर के सब मसल्स और सब हड्डियाँ हिलती है उन सबको एक्सरसाइज मिल जाती है तो इसीलिए चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है और चलना कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि कुछ आ, क्या मतलब आसान नहीं है कुछ डिफ़िकल्ट है करने में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको चलना ही है और ये प्रैक्टिस बनानी ही है कि मुझे चलना है इससे कैलोरीज आपकी जो है वो यूज़ हो जाती है शुगर यूज़ हो जाती है तो फिर शुगर की मात्रा कम हो, कम हो जाती है, जाती है। और जो है दो इसकी वजह जो बताई है कि इंसुलिन कम बनना और जो इंसुलिन बन रहा है वो ठीक तरह से यूज़ नहीं यूज। होना ये दो वजह होती है तो इंसुलिन बन भी रहा है लेकिन वो यूज़ यूज नहीं, नहीं, हो, नहीं रहा हो रहा है तो भी शुगर बढ़ जाएगी तो एक्सरसाइज से दोनों हो सकता है कि इंसुलिन बड़े तैयार भी बनना शुरू हो जाएगा और यूज़ भी हो जाएगा तो फिर इसी वजह से ये चलने का जो एक्सरसाइज है या और भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जॉगिंग कर सकते हैं फिर घर में बैठे योगा जैसे या आसन जैसे ये भी कर सकते हैं लेकिन चलना बहुत ज़रूरी है चलने से ही आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है जहां हमने ये डायबिटीज़ का ये एक लिया था कैंप कैंप लिया था इनमें एक समझो सेवेंटी एज के एक व्यापारी है जिनका ग्रॉसरी शॉप है तो वहाँ उनका एक लाइफस्टाइल ऐसे था कि सुबह से सात बजे ही नीचे आना दुकान में बैठना फिर उसके बाद में चाय पीते रहो चाय पीते रहो और वो तो विदाउट शुगर तो पिएंगे नहीं <laughs> तो हर एक में दो दो चम्मच शक्कर डाल के पीना तो शुरू में तो कुछ नहीं लगता है लेकिन जैसे जैसे उम्र उनकी हो गई तो समझो साठ के बाद में उनको शुगर का डिटेक्ट हो गया और फिर भी वो क्या होता है कभी देखेंगे।, हाँ, देखेंगे कभी मेडिसिन लिया कभी नहीं लिया कुछ एक्सरसाइज़ नहीं है जो अपना काम है वही रूटीन है तो इसकी वजह से उनको फिर वजन बढ़ने लगा और फिर शुगर भी बढ़ने लगी उसके साथ में फिर जब हमने ये कैम्प किया था तभी जैसे दीदी जी ने बताया कि शक्ति उनको जो सम्मान दिया था कि मैं विजयी हूँ ये उन्होंने लिख के लिया और वो सुबह दोपहर में शाम को जब भी टाइम मिले वो बोलते रहे हाँ, तो अपने आप से वो बोलने की वजह से उनमें वो ताकत आ गई जैसे हम मन में अच्छे संकल्प देते हैं तो उसकी अच्छी शक्ति हम शरीर को भी मिलती है वैसे ही एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि शरीर का मन से कैसे रिलेशन है तो समझो आप भूके हैं और फिर कुछ खाना बन रहा है तो खाने की स्मेल आती है कुछ चटपटी चीज़ें बनाई हैं उसका स्मेल आता है तो कैसे मुंह में पानी आता है तो ये क्या है रिस्पांस है ना रिस्पॉन्स है मन, और शरीर, मन का। और शरीर का यही चीज़ हम अगर संकल्प द्वारा वो पेनक्रियस को दे देंगे कि यहाँ से वो बन रहा है इंसुलिन जैसे दीदी ने बताया हुँ, हुँ. तो वही तो हम उसमें कर रहे, रहे हैं कि वहाँ शक्तिशाली वाइब्रेशंस देके फिर इंसुलिन का बनना शुरू हो जाता है और ये ऐसी चीज़ है ये प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ. तो ही आ, मतलब जो करने वाले हैं उनको अनुभव हो जाएगा कोई भी चीज़ अनुभव से ही सिद्ध होती है तो उनको अगर अनुभव हो जाता है तो वो करेंगे और फिर उनको और भी उसमें से मोटिवेशन मिलेगा कि ये मुझे करना है करना। जैसे और एक चीज़ है कि कोई दुखद हम इसका फिल्म में सीन देखते हैं कोई कि माँ रो रही है बच्चे की याद या आ रही है या बच्चा मां के लिए ढूंढ रहा है तो फिर हम कैसे रोना आता है ये क्या चीज़ है तो जो दुख का अनुभव है उसी की वजह से हमें आंसू आते हैं है, तो का है। कहाँ रिस्पॉन्स हो रहा है उसका शरीर में ही हो रहा है ना मन का शरीर पर जो असर हो रहा है वही मैकेनिज्म हम यहाँ अपने आप को ठीक, करने, ठीक में भी करने, करने में भी यूज कर सकते हैं है। तो ये बात ये है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके बहुत सारे उदाहरण देकर आपने बताया कि मन और शरीर दोनों का समन्वय कैसे हैं तो इसीलिए मन में अगर अच्छे थॉट लेकर आते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका शरीर भी उस तरह से अच्छा होने लगता है इसका प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ हमें डॉक्टर मेघना जी ने बताया तो बहुत ही अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हुए और अभी मैं विद्या गोखले जी के पास आऊँगा वो भी एक जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अध्यात्म के साथ साथ उनके पास एक और टैलेंट है वो गाती बहुत अच्छा सिंगिंग करती है तो ब्रह्मा कुमारी इसमें जितने भी मेडिटेशन सॉन्ग्स हैं उसमें काफ़ी योगदान उनका रहा है और काफ़ी लोग उस गीत को सुनकर अपना ध्यान जो है परमात्मा की तरफ एकाग्र करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपने काफ़ी गीत सुनाए होंगे गाए होंगे तो सबसे अच्छा गीत जहाँ पर आपको लगा कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ मेरे से बना है तो वो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए वैसे तो हम ब्रह्मा कुमारी के 20 साल से ब्रह्मा कुमारी इसके संस्था, संस्था से जुड़े हुए हैं और सिर्फ जुड़े नहीं है, लेकिन हैं लेकिन इस परिवार के हम हिस्सा बन गए हैं <laughs> बहुत नज़दीक है तो नेचुरली अपने पास जो भी है तो हम इस कार्य में लगाने में खुशी होती है जी जी। तो जैसे कहा आपने कि गीत का कहा वैसे ये जो ज्ञान यहाँ परमात्मा देते हैं ये मैं इसलिए कहा सुना रही हूँ कि अभी जो आपको गीत सुनाऊँगी उसकी जो बैकग्राउंड है जी, जी, कि उसमें क्या है जी, जी, वो और स्पष्ट कर सकूँ इसलिए ये कह रही हूँ कि जैसे ही हमने सुना यहाँ परमात्मा द्वारा हमें हमारे ही अंदर जो अलग अलग गुण हैं शक्तियाँ हैं वो हम परमात्मा से जुड़ने के कारण योग लगाने के कारण रिश्ता जोड़ने के कारण हमारे गुण और शक्तियाँ बढ़ती जाती है और बढ़ने से हमारी लाइफ जो है हमारी जो जीवन है वो और ही सुंदर जिसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वो इंप्रूव हो जाती है उसमें और क्वालिटी आ जाती है तो इसकी शुरुआत होती है ज्ञान से जैसे ही हमने शुरू में इसके कनेक्शन में आ गए माउंट आबू ही देखने आए थे और जहाँ हमारा ऊपर जो हेडकोटर है माउंट आबू का पांडव भवन है वहाँ ऐसे लगा कितना सुंदर है क्या है देखे तो सही और फिर हमने हमने पूछा कि क्या करना होता है तो बताया गया कि आपको सात दिन का जो कोर्स है, है, है वो करना है तो जैसे ही हम यहाँ से पुणे गए और वहाँ हमने सात दिन का कोर्स किया तो उसमें हमें ज्ञान मिला अभी ये जो ज्ञान है ज्ञान मिला मिलता है तो खुशी होती है और एक व्यक्ति का नेचुरल नेचर होता है कि जो मुझे मिला वो जिस जिससे खुशी होती है मैं औरों को भी दूँ और लगता है उनको भी खुशी मिले तो नेचुरली जो जो संपर्क में थे उनको वो देना बताना शुरू हो गया तो अपने अंदर जो लिया ज्ञान वो औरों को देने से खुद का और बढ़ जाता ये है ये बहुत सुंदर लॉ है स्पिरिचुअलिटी का बाते, बाते। कि प्यार जो है वो प्यार देने, देने से बढ़ेगा सुख देने से सुख बढ़ेगा शांति देने, <laughs> देने से शांति बढ़ेगी वैसे ज्ञान देने से खुद का बढ़ने, बढ़ने लगा और वो जैसे बढ़ने लगा तो अलग अलग लोगों को भी उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ जैसे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मेघना जी यहाँ बैठे हैं तो तीन चार साल पहले हमारे सेंटर पर आए उन्होंने कोर्स किया और अभी देखो उनमें ज्ञान गया तो फिर वो मेडिस मेडिकल फील्ड में भी जाने लगा तो ये फ्लो है परमात्मा से निमित्त हम होते हैं लोगों तक पहुंचता है नहीं। नहीं। तो ये फ्लो जितना बढ़ता है उतना हमारा जीवन बहुत सुंदर होता जाता है ये बहुत सुंदर जैसे गंगा होती है ना या पानी नदी है जब तक वो स्टैगनेंट है या आ, रुका, हुआ, रुका है तो हुआ, हुआ है तो वो मज़ा नहीं है लेकिन बहती हुई पानी बहता हुआ पानी है वो फ्रेश है उस पर हरियाली, हरियाली है, है चारों ओर तो कोई भी आएगा तो उसको लगेगा ये बहुत अच्छा, अच्छा। तो ये अपने जीवन में अनुभव करने लगे और नेचुरली उससे फिर फैमिली में घर में शांति सुख एक दूसरे के साथ के रिलेशन और अच्छे हो गए तो एक रिलेशंस की हारमोनी है वो भी आ गई और साथ साथ जैसे मैं बताऊँ मैं सॉफ्टवेयर के लोस्कर में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट में थी आ, बच्चे छोटे थे उस समय ज्ञान मैंने जॉब छोड़ा कि घर पे ध्यान दे सकूँ अच्छी तरह से कर सकूँ और उसी समय ज्ञान में आ गए और ये ज्ञान मिला और उनको देने की प्रोसेस शुरू हो गई इसलिए करते करते ऐसे हुआ कि न्यूज़पेपर्स के जो एडिटर्स हैं आदि उनको ज्ञान दिया तो फिर उन्होंने ऑफर दिया कि हमारे पेपर्स में आप आर्टिकल्स लिख के दीजिए तो जैसे लोकमत पेपर में एक साल तक हमारी मतलब निमित्त में थी लेकिन वो आर्टिकल सीरीज चल रही थी तो इसके कारण जो स्पिरिचुअल कमाई मैं कहूँ अध्यात्मिक कमाई आ, अध्यात्मिक तो आज के दिन में भाइयों बहनों आप सब घर गृहस्थी में रहने वाले हैं तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे घर में एक व्यक्ति कम से कम कमाने वाला जरूर चाहिए धन कमाने वाला धन कमाएगा तो उससे घर चलेगा, चलेगा। वैसे घर में सब आध्यात्मिकता में जुड़े रहे बहुत अच्छा है पर कम से कम एक, एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअल कमाई करने वाला है वो एक भी रहेगा तो उसके वाइब्रेशन्स सारे परिवार को मिलते रहेंगे वो पावरफुल होगा तो सारी मतलब जिस समाज में वो रहता है उस पर मिलते रहेंगे और इसी से तो मतलब व्यक्ति से फैमिली फैमिली से शहर शहर से स्टेट स्टेट से देश और व्यक्ति से ही विश्व का परिवर्तन होता है तो ये प्रोसेस है और ये बहुत सुंदर प्रोसेस है तो इसी थीम को लेकर के एक गीत हमने बनाया है इस गीत को हमारे माउंट आबू के ही ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी हैं उन्होंने लिखा है और मुझे दो बेटे हैं तो उसमें जो बड़ा है वो अभी एमएस करके अमेरिका में वीसा कंपनी में जॉब कर रहा है। तो यहाँ जब था अमेरिका जाने के पहले तो उसने उसको धुन लगाई है और फिर हमने चारों ने मिलकर मतलब मैं आ, दोनों बेटे और हस्बैंड ऐसे चारों ने मिलकर ये गीत गाया है तो मैं उसकी दो लाइंस आपको सुनाती हूँ बाकी तो आप उसको सीडी द्वारा भी सुन सकते हैं अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर लुटा रहा अंतर मन का आचल भर ले चलो आ सफल जीवन कर लेर मन का चल भर ले चलो आ सफल जीवन कर ले चलो बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा वैसे ही जिसमें है आ, तो ये गीत आपने फिर तैयार हो गया जी जी <laughs> तो इस तरह से आपका जो है जीवन जुड़ गया पूरा आध्यात्मिकता के साथ में और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत जो हैं आपने गाए हैं और अच्छा लग रहा है सुन के और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त इस गाने को आगे भी सुनेंगे पूरा गीत और मैं डॉक्टर मेघना जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपने काफ़ी डायबिटीज़ पेशेंट्स के साथ और आध्यात्मिकता से भी जुड़ आपने काफ़ी काम किया है तो हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं उन सबके लिए एक मैसेज ज़रूर कोट करें दोस्तों मैं तो अभी तीन साल से इस ज्ञान में आई हूँ यहाँ आने के बाद में जो पता चला है कि यहाँ परमात्मा आके खुद ज्ञान देते हैं और कोई भी ये जो कोर्स करता है तीन दिन का सात दिन का और फिर उसमें लगा ही रहता है ऐसे नहीं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में गए तो वो ज्ञान पे फर्स्ट का ये हो गया ऐसे नहीं तो यहाँ जो है रोज परमात्मा आके हमको ज्ञान देते हैं और रोज़ हमें नई नई बातें बना बताते हैं कि बच्चे आज तुम क्या करो आज तुम कैसे बर्ताव करो आज तुम कैसे बोलो आज तुम्हारे काम कितने श्रेष्ठ होने चाहिए ये जो रोज आके हमें ज्ञान मिलता है इसको हम मधुर मुरली कहते हैं बाबा के महावाक्य कहते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो है बदलाव आना शुरू हो जाता है तो इसलिए मैं आप सब लोगों को यही मैसेज दूँगी कि ये कोई ऐसी कुछ समाज से तोड़ने वाली चीज़ नहीं है ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है बल्कि ये हर मनुष्य के जीवन के लिए एक आवश्यक जीवन शैली है कि वो सबने अगर हमने अडॉप्ट कर दी तो हमारा भारत स्वर्ग बनेगा ही तो इसके लिए मैं यही फिर से दोहराती हूँ कि आकर ज़रूर इसमें आके क्या है समझे इसको और फिर अपने जीवन में इसको उतारें उतारे। बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त सुनकर भी खुश हो रहे होंगे कि जो भी आपके नज़दीक में ब्रह्मा कुमारी या मेडिटेशन सेंटर है ज़रूर जाइए वहाँ पर रोज़ और जाने के बाद पहले तो उस टेक्निक्स को समझिए कि किस तरह से क्या है सात दिन तक आप टेक्निक समझ लेते हैं उसके बाद फिर जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा रोज हमको परमात्मा पढ़ाते हैं अर्थात एक कोर्स के बाद जो रेगुलर आपको मेंटली फ़िट रहने के लिए पॉजिटिव स्पिरिचुअल थॉट्स जो चाहिए वो रोज़ आपको मिलते हैं तो रोज़ आप सुनते हैं तो रोज़ आप उसको अप्लाई करेंगे जितना सुनेंगे उतना मनन आपका होगा तो एटोमेटिकली जैसे कि हम लोग इस विषय पे बात ही कर रहे थे डायबिटीज़ पेशेंट होने के बाद कैसे पॉजिटिव एनर्जी को अपने ऊपर फील करें या उसके वाइब्रेशन को उसका ओड़ा को हमारे पूरे बॉडी के चारों तरफ कैसे लाएंगे लेकिन जब आप रोज सुनेंगे तो ये चीज़ें जरूर नेचुरली आपके साथ होगा बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर मेघना जी ने हमें बताया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं विद्या जी से भी कहूँगा एक छोटा सा मैसेज जरूर दें हमारे सुनने वालों को जाते जाते हाँ जी जरूर देखिए भैया बहनों हम हम हर एक व्यक्ति आज की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हर एक व्यक्ति बहुत फास्ट तरीके से जिस तरह से जीवन आती है उसको एडोप्ट करके वो जो उसकी जो पटरी है या उसका जो वे है उस पे चल चलता है और जो अच्छी तरह से स्पीड से चलता है उसका जम जाता है जो कहाँ सा, साइड में ट्रैक से साइड हो गया स्पीड में कम पड़ गया तो फिर उसको प्रॉब्लम्स आने लगते हैं तो इस तरह से हम हर एक को अपनी जीवन में अच्छी तरह से चलना है लेकिन चलते हुए अगर आप देखेंगे कि आपको आ, कोई भी चीज़ बाज़ार में लेने के लिए जाते हैं तो उसमें जो अच्छे क्वालिटी की है वो आप सिलेक्ट करते हैं या प्रेफ़र करते हैं चावल भी लेने जाएंगे तो अच्छे क्वालिटी का प्रेफ़र करेंगे गेहूँ लेने जाएंगे वो अच्छे क्वालिटी का प्रेफर करेंगे कपड़े लेने जाएंगे आपके पास अगर आ, अच्छे क्वालिटी का लेने के लिए अगर मनी पैसा है तो आप नेचुरली जो कंफर्टेबल है अच्छा है उसको लेंगे अभी जो हम चीज़ें खाते हैं जो हम पहनते हैं जहाँ हम रहते हैं उसके लिए अगर हम अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं और वो लेते हैं तो हमारे पास हमारा जो अपना मन है जो 24 घंटे हमारे साथ है हमारी जो बुद्धि है जो हमारे जीवन को दिशा दे रही है हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है उसके क्वालिटी के लिए कॉन्शियस रहना कितना ज़रूरी तो है तो यही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि ये जो ज्ञान है इसका जो एप्लीकेशन है मतलब राजयोग जीवन शैली है इससे हमारे मन और बुद्धि की क्वालिटी कई गुना अच्छी होती है तो क्यों ना हम क्वालिटी कॉन्शियस बन करके अपने जीवन को सफल बनाए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त बहुत ही अच्छी तरह से कंफर्ट फील कर रहे होंगे कि एक तरफ विज्ञान और एक तरफ अध्यात्म ज्ञान का जो मेल है वो आप इस शो के माध्यम से अनुभव कर रहे होंगे मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि किस तरह से हम बहुत ही ये प्यारा सा मैसेज सुनने के बाद मुझे एक चित्र आ गया कि जो आपको मार लग गया या कुछ हो गया बॉडी के लिए तो उस पर आप बाहर से मलम लगा सकते हैं वो उससे ठीक हो सकता है लेकिन उसका दर्द या उसके दुख से फीलिंग से दूर होने के लिए विद्या जी ने से अध्यात्मिकता की बात बताई पॉजिटिव थॉट्स की बात बताई अगर हम बोले ये तो कुछ भी नहीं दो दिन में ठीक हो जाएगा सब कुछ पास हो जाएगा इस तरह के जो पॉजिटिव एनर्जी वाले थॉट्स हम लोग मन में लाते हैं तो अध्यात्म का यूज़ आपने किया और ऊपर से मलम लगाया तो विज्ञान का भी यूज़ किया तो दोनों का जीवन में हमारे साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है शरीर और इस शरीर को चलाने वाली जो चेतना है ये दो हम आइडेंटिटी जैसे शुरुआत में ही विद्या जी ने बताया कि आत्मा और शरीर ये दो भाग है एक अध्यात्म है और एक विज्ञान है तो दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों को समझना ज़रूरी है और दोनों को समझ कर हम चलेंगे तो जीवन हमारा सुखमय बन जाएगा तो मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर मेघना जी को और वी विद्या बैन जी को कि हमारे साथ इस कार्यक्रम और उन्होंने जो प्रैक्टिस की है अपने लाइफ में बहुत बार उन्होंने ऐसे प्रैक्टिसेस किए हैं उस प्रैक्टिस का एग्जाम्पल के साथ हमें बहुत ही अच्छी तरह से सार रूप में बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सबको भी बहुत धन्यवाद और विशेष रेडियो मधुबन को धन्यवाद जिसके कारण हम आप तक पहुंच सके जी जी जी। अच्छा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह की लेकर आपके साथ होंगे तब तक दीजिए हमें इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कराते रहो शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर लुटा रहा अंतर मन का आचल शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर लुटा रहा अंदर मन का आज शाम सुहाने सफल बने इसे यादगार कर लीजिए ये शाम सुहानी सफल बने इसे यादगार कर लीजिए जीवन पावन है मन भावन है राजयोग का योगी जीवन पावन है मन भावन है निर्मल निश्चल मनवान Check the old.